शांति ही का मानव जैसे जैसे विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को प्राप्त करता जा रहा है वैसे वैसे इंद्रियों पर नियंत्रण खोता जा रहा है एक ओर से विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को अपने अंदर प्राप्त करता जा रहा है दूसरी ओर जो इंद्रियां हैं व्यक्ति की चाहे देखने में हो सुनने में हो बोलने में हो इंद्रियों की जो स्थिति है जैसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है वो अपने वश में न रखता हुआ एक प्रकार से इंद्रियों का दास बनता जा रहा है जैसे जैसे बुद्धि की क्षमता को बढ़ाता जा रहा है बौद्धिक क्षमता को बहुत व्यापक बनाता जा रहा है इतनी क्षमता बढ़ गई है व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता परंतु उस व्यक्ति के अंदर जो नियंत्रण होना चाहिए जो सहन शक्ति होनी चाहिए वो सहन शक्ति कम होती जा रही है एक ओर से बौद्धिक क्षमता बढ़ती जा रही है तो एक ओर से उसकी जो सहन शक्ति वो कम होती जा रही है योग्यताओं को तो बढ़ाता जा रहा है लेकिन धैर्य नहीं है जीवन में जैसा धैर्य होना चाहिए वो धैर्य जीवन में नहीं है। जो संतोष होना चाहिए योग्यता को तो बहुत बढ़ा दिया ज्ञान विज्ञान को बहुत प्राप्त कर लिया लेकिन जीवन में संतोष नहीं है अपनी बुद्धि को बहुत अच्छा मानता हुआ बुद्धिपूर्वक कार्यों को करता हुआ उसके जीवन में जो निडरता होनी चाहिए वो नहीं है डर बहुत है अपने आप को बहुत कुशल मानता हुआ अच्छे कार्यों को कर रहा हूं ऐसा मानता हुआ अपने आप को वो परतंत्र अनुभव करता है अब देखेंगे बहुत अच्छी क्षमताएं बहुत अच्छे कार्यों को करता है बड़े बड़े कारनामे भी करता है लेकिन वो जिसके लिए करता है उसके नियंत्रण में ऐसा जकड़ गया है क्योंकि उसको ऐसा पैकेज मिलता है ऐसा पैसा मिलता है वो अपने आप को परतंत्र कर लिया उसने तो विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को धारण करके भी व्यक्ति अपने आप को एक प्रकार से पंगु बना लिया इंद्रियों पर वो नियंत्रण नहीं है। स्थूल रूप से बाह्य जड़ पदार्थों को एक सीमा तक बहुत अपने नियंत्रण में रखता है कुछ स्थूल पदार्थों को अपने नियंत्रण में किया हुआ है व्यक्ति पर अपने आप को काबू करने में असफल हो गया अपने मन को अपने नियंत्रण में करने में सफल नहीं हो पाया दुनिया में व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कामों को करता है पर अपनी वृत्तियों को रोके रखना मन के विचारों को रोककर अपने मन को ईश्वर में लगाना बहुत कठिन हो गया है जिसे एकाग्रता कहते हैं जिस एकाग्रता से व्यक्ति को समाधि मिलती है आत्मसाक्षात्कार होता है उस स्थिति को प्राप्त करने में असफल होता जा रहा है भौतिक रूप से जितना सफल होता जा रहा है आध्यात्मिक रूप से आंतरिक रूप से अपने आप को सफल करने में असफल हो गया और वृत्तियों को मन के विचारों को रोकना बहुत कठिन सा हो गया है आदमी ओलंपिक खेल में जाकर के गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक तो ला सकता है पर अपने विचारों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाया ऐसे ऐसे कारना में करता है व्यक्ति चाहे वो धन के लिए चाहे वो नाम के लिए चाहे वो किसी के लिए भी असंभव सा लगने वाले कामों को भी करने लगता है आज चाहे उसका नाम हो जाए चाहे उसको पैसा मिल जाए अपनी सारी क्षमताओं को उसमें लगा करके उस काम को कर डालता है पर इस विषय में विचारों को रोकने के विषय में असफल होता जा रहा है अपने मन को अपने काबू में रखने में असफल हो गया छोटी छोटी चीजों में भी वो असफल होता हुआ दिखाई देता है बहुत सारे मनुष्यों को अपने नियंत्रण में कर लेता है बहुत सारे लोगों को कर लेता है चेतन पदार्थ है वो पर एक इंद्री को अपने नियंत्रण में करने में असफल है बहुत बड़ा लेखक बन सकता है विश्व प्रसिद्ध लेखक बन सकता है लेकिन अपने विचारों को अपने काबू में करने में वह असफल है वक्ता भी बन सकता है विश्व प्रसिद्ध नंबर वन वक्ता बन सकता है पर अपने मन को अपने में अपने काबू में रख करके मन को रोक करके आत्मा परमात्मा में लगाने में वो असफल हो गया कुछ ही समय लगा करके व्यक्ति राजनीत, राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में वो हीरो बन गया बन जाता है व्यक्ति व्यक्ति रातों रात स्टार बन सकता है बहुत मेहनत करता है व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करता है परंतु यह सब करता हुआ अपने आप को खो दिया वृत्तियों को रोकना मन के विचारों को रोकना एक बहुत बड़ा कठिन सा हो गया व्यक्ति के लिए इतनी सारी क्षमताओं को प्राप्त करके भी व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है नाना प्रकार की चिंताओं से त्रस्त है व्यक्ति दबावों से ग्रस्त है व्यक्ति तनावों से ग्रस्त है बेचैन है व्यक्ति अंदर से मन से ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देता है व्यक्ति लेकिन अंदर से परेशान रहता है दुखी रहता है अपने मन पर नियंत्रण नहीं है लाखों में नहीं करोड़ों में नहीं अरबों में कोई कोई एक व्यक्ति होता है जो विरला जिसको आप कह सकते हैं रेर में कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आता है जैसे आज के वैज्ञानिक किसी वस्तु को जानने के लिए बहुत मेहनत करके उसके एक एक अवयव को पहचानते ठीक इसी प्रकार से अरबों में से कोई व्यक्ति ऐसे निकल के आता है और अपने मन को पकड़ने लगता है आखिर मन उत्पन्न हुआ है तो इसका मूल क्या है इसका रॉ मेटीरियल क्या है जैसे एक वैज्ञानिक किसी तत्व के अंदर प्रवेश करता है सूक्ष्मता से माइक्रो होकर के उसको समझने का प्रयत्न करता है वैसे ही यह व्यक्ति विरला है जन्म जन्मांतरों से पुरुषार्थ करता हुआ अपने मन के मूल को समझ लेता है किसका मूल कारण क्या है और जब जैसे मूल कारण पकड़ में आता है तो उसको एहसास होता है तो, तो जड़ वस्तु है ये लिविंग थिंग नहीं है नॉन लिविंग थिंग है ये अपने आप काम नहीं कर सकता है इसको मैं कराता हूं इस मन से कराने वाला मैं हूं वो खुद नहीं कर सकता इस बात को सूक्ष्मता से जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक किसी जड़ पदार्थ को पकड़ करके समझ लेता है वैसे वो विरला व्यक्ति अपने मन को जो दिन रात जिस मन के साथ रहता है उस मन को पकड़ लेता है उसके रॉ मटेरियल को समझ लेता है उसके जड़त को समझ लेता है और उसको चलाने लगता है वो चलाता है मन को वो खुद नहीं चलता है ऐसे व्यक्ति का मन खुद नहीं चलता वो स्वयं चलाता है उस मन को यह उपलब्धि होती है उसको इतना ही नहीं जब वस्तुएं बनती हैं, तो बनने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन सी वस्तु किस रूप में बनती है इस प्रक्रिया को भी जानकर के मन की प्रक्रिया को भी समझता है कि मन किस तरह बना है जो सत्वरोजतम है इस मन के अंदर कौन सा तत्व हो? इस मन के अंदर अधिक है जिसके कारण से जो मन का स्वभाव बना है उस स्वभाव को पहचान लेता है प्रत्येक का यानी प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई एक अपना स्वभाव हुआ करता है कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई स्पेशल कोई विशेष स्वभाव ना होता हो प्रत्येक पदार्थ का एक विशेष स्वभाव होता है ऐसे ही मन का क्या स्वभाव है पहचान लेता व्यक्ति मन का यथार्थ जो स्वभाव है जो सत्वगुण प्रधान मन है उसका स्वभाव कैसा होना है उस स्वभाव को पहचान करके वो एहसास करता है मेरा मन का स्वभाव तो शांत है मैंने तो इसको चंचल समझा चंचल स्वभाव समझा था लेकिन इसका स्वभाव तो शांत है यथार्थ रूप में पकड़ लेता है समझ लेता है व्यक्ति मन के मूल कारणों को पकड़ करके मन के स्वभाव को समझ करके कब किस स्थिति में मन कैसा बनता जा रहा है मेरा यानी मन किस अवस्था में कैसा काम कर रहा है उस स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेता है किस परिस्थिति में मन मूड होता है किस परिस्थिति में मन चंचल होता है किस परिस्थिति में विक्षिप्त होता है मन की अलग अलग अवस्थाओं को समझ करके किस अवस्था में रहने से मैं अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता हूं उस अवस्था को मन में ले आता है मन को वैसा ही बनाता है उसी अवस्था में उस मन को बनाए रखता है जिस अवस्था में रहने से व्यक्ति अपने मन को आत्मा में परमात्मा में एकाग्र कर सके जो काम करना चाहता है उस काम में अपने मन को ऐसा लगा देता है जैसे कोई बंदरी एक बच्चे को पकड़ करके रखती है छोड़ती नहीं है ऐसा लगा देता है उसको ऐसा संयुक्त कर देता है जिससे कोई विचार उत्पन्न ही ना हो बिना इच्छा के बिना प्रयत्न के बिना ज्ञान के व्यक्ति कोई ऐसा विचार उत्पन्न ही नहीं कर सकता इतना सामर्थ्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है मन की अवस्थाओं को समझ करके जो मन के विचार हैं मन की जो वृत्तियां हैं अलग अलग प्रकार की वृत्तियां अनगिनित वृत्तियां असंख्य प्रतीत होने वाली वृत्तियों को समझ करके उन सारी वृत्तियों को रोकना बहुत बड़ा कठिन है लेकिन जैसे भौतिक चीजों में जिनको हम असंभव सा लगता है हमको उन कार्यों को करते हुए लेकिन कोई कोई उस कार्य को संभव करके दिखाता है ठीक इसी प्रकार से ये जो असंभव सा लगने वाले जो विचार है मन के अंदर निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं उन सारे विचारों को उन सारी वृत्तियों को पकड़ करके रोक लेता है व्यक्ति तब जाकर के व्यक्ति को वो स्थिति प्राप्त हो सकती है पर ऐसा रोकने के पीछे कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए मतलब कौन सा ऐसा उपाय अपनाता है व्यक्ति जिससे व्यक्ति सारी वृत्तियों को रोक ले क्योंकि वृत्तियां निरंतर चल रही है व्यक्ति के मन के अंदर निरंतर विचार उत्पन्न होते जा रहे हैं उन विचारों को रोकना है बहुत कठिन कार्य है लेकिन उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो उपाय अवश्य है काम कैसा है उस कार्य के अनुरूप कोई साधन होना चाहिए कार्य के अनुरूप साधन को अगर हम नहीं लगाते हैं तो वैसा कार्य संपन्न कभी का नहीं हो सकता कार्य के अनुरूप साधन को अपनाना पड़ता है दुनिया में तो साधन बहुत हैं। यहां से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए न जाने कितने प्रकार के साधन हो सकते हैं और मेरे खुशीघ्रता से जाना है और इस सीमित समय में जाना है और ऐसे ऐसे कार्यों को संपन्न करना है तो जाने के साधन बहुत है लेकिन मेरा कार्य किस प्रकार का है उस कार्य के अनुरूप कैसे साधन को मैं अपनाऊ जिससे कि मैं उस कार्य को सरलता से कर सकू और आगे के का अन्य कार्यों को संपन्न कर पाऊं साधन तो बहुत हैं दुनिया में दिल्ली जाने के लिए कोई रेलगाड़ी को लेकर के जा सकता है कोई बस को लेकर के जा सकता है कोई कार को लेकर के जा सकता है कोई किसी भी साधन को लेकर के जा सकता है जाने के साधन बहुत है जिस कम समय में मेरे को जाकर के वापस भी आना है और भी कार्यों को करना है तो किस प्रकार का साधन मेरे को चाहिए जिस साधन को अपना करके मैं वहां जाके आऊं कार्य के अनुरूप यदि साधन होता है तो व्यक्ति शीघ्रता से अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है अगर मैं ये कहूं मेरे को केवल दिल्ली नहीं जाना है मेरे को बेंगलुरु भी जाना है मेरे को हैदराबाद भी जाना है मेरे को चेन्नई भी जाना है एक ही दिन में जाना है और ये सारे कार्यों को एक दिन में करना है काम कैसा है उस काम के अनुरूप मेरे को साधन को अपनाना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार से ये जो वृत्तियां हैं मन की मन के जो व्यापार है इन समस्त व्यापारों को रोकना है तो कौन सा ऐसा उपाय है जिस उपाय को अपना करके मैं अपनी वृत्तियों को रोक सकूंगा यदि मैं ऐसा उपाय नहीं अपनाऊंगा तो मैं वृत्तियों को रोकने में सक्षम कभी नहीं हो पाऊंगा हम लोग उपायों को अपनाते हैं अपने मन को रोकने के लिए प्रयास भी करते हैं जिसके मन में जो चिंता पैदा हो जाती है कोई व्यक्ति घर से निकल कर के गया है और जिस समय पर आने के लिए बता कर के गया है उस समय पर वो नहीं आता है तो व्यक्ति को चिंता हो जाती है नाना प्रकार के विचार मन में उत्पन्न हो रहे होते हैं वो उन विचारों को रोकने की चेष्टा करता हुआ भी वो विचारों को रोक नहीं पाता है उसको बताया जाता है बताने के बाद भी वो व्यक्ति उन विचारों को रोक नहीं पाता है और इस बात को समझ रहा भी होता है हाँ ऐसा मेरे को नहीं सोचना चाहिए ऐसे विचार नहीं करना चाहिए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए चिंता करना उचित तो नहीं है चिंता करना यथार्थ तो नहीं है यह सब जानता हुआ भी वो चिंता करता हुआ रहता है चिंता से मुक्त नहीं हो सकता व्यक्ति और उस चिंता को रोकने के लिए न जाने कितने उपायों को अपना रहा होता है लेकिन वो उपाय नहीं अपनाता है जिस उपाय को अपनाने पर वह चिंता रुक सकती है वो उपाय नहीं अपनाता व्यक्ति और एक बात एक ओर से उपायों को अपनाता जा रहा है दूसरी ओर से चिंता करना आवश्यक भी मान रहा है व्यक्ति का ज्ञान देखिए किस प्रकार का ज्ञान है एक ओर से व्यक्ति उपायों को अपना रहा है चिंता को रोकने की चेष्टा करता है और दूसरी ओर से चिंता को आवश्यक भी मान रहा है विरोधाभास है दोनों में इसलिए व्यक्ति चिंता को रोक नहीं पाता है इसलिए टेंशन में रहता है और वो टेंशन एक प्रकार से दबाव में बदल करके ऐसे डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति और जीवन में व्यक्ति बहुत दुखी रहता है इन समस्त दुखों से छूटना हो तो योग को अपनाना होगा व्यक्ति को योगाभ्यास करना होगा योग के बिना अपने मन को व्यक्ति अपने काबू में कभी नहीं रख सकता इसलिए वृत्तियों को रोकना आवश्यक है वृत्तियों को रो, रोकने पर ही योग योग के रूप में व्यक्ति कर सकता है ओ पृथिवी शांतिराब शांति रोषध यांति वनस्पत शांतिर्विशातिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिर शांति शांति, शांति, शांति शांति